शिक्षा का आदर्श शिक्षा के मूल तत्व यूरोप के अधिकांश नगरों में घूमते हुए वहाँ के गरीबों के भी अमन चयन और शिक्षा को देखकर, मुझे अपने गरीब देशवासियों की याद आती थी और मैं आंसू बहाता था यह भेद क्यों हुआ उत्तर मिला शिक्षा से शिक्षा और आत्मविश्वास से उनका अंतर्निहित ब्रह्म भाव जाग उठा है जबकि हमारा ब्रह्म भाव क्रमशः निदृत संकुचित होता जा रहा है शिक्षा का अर्थ अंतर का विकास शिक्षा का अर्थ उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो सभी मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है मानव के भीतर यदि ज्ञान तथा शक्ति का अनंत स्रोत विद्यमान नहीं होता तो हजारों प्रकार से प्रयास करके भी वह कभी ज्ञानी तथा शक्तिमान नहीं हो पाता बाहरी पदार्थ तथा बाहरी उपाय उसके अंतर में किसी भी प्रकार ज्ञान तथा शक्ति का प्रवेश नहीं करा सकते बल्कि उस ज्ञान तथा शक्ति की अभिव्यक्ति में जो बाधाएँ हैं केवल उन्हीं को दूर करने में सहायता भर कर सकते हैं उन बाधाओं के दूर होने के साथ ही साथ उसके भीतर का अनंत ज्ञान तथा असीम शक्ति हजारों ओर से प्रवाहित होकर उसे क्रमशः सर्वज्ञ तथा जगत सृष्टिकर्तित्व के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की शक्तियों से भूषित कर डालती है अथवा उन बाधाओं को दूर करने के विशिष्ट उपायों को ही शिक्षा कहा जाना चाहिए चाहे क्षुद्र चीटी हो या स्वर्ग के देवता हम में से प्रत्येक के भीतर अनंत ज्ञान का स्रोत विद्यमान है ज्ञान स्वयं ही विद्यमान है व्यक्ति उसका आविष्कार मात्र ही करता है यह ज्ञात यह ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता सब अंदर ही है हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें तो वह आविष्कार करता है मनुष्य जो भी सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना हम कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया तो क्या वह अविष्कार कहीं कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था वह उसके मन में ही था समय आया और उसने ढूल निकाला संसार ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है वह सब मन से निकला है विश्व का असीम ग्रंथालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन के अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपन तथा अवसर मात्र है परंतु सारे संसार तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही रहता है सेब के गिरने से न्यूटन को उद्दीपन प्रदान किया और उसने अपने मन का अध्ययन किया और अपने मन में पूर्व से स्थित विचार श्रृंखला की कड़ियों को एक बार पुनः सजोया और उनमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं यह न तो सेब में था और न पृथ्वी के केंद्र या किसी अन्य वस्तु में स्थित था अतः चाहे व्यवहारिक हो या पारमार्थिक सारा ज्ञान मनुष्य के मन में ही निहित है बौधा यह प्रकट न होकर ढका रहता है और जब धीरे धीरे आवरण हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है जो जो-जो इस अविष्कार की क्रिया बढ़ती जाती है क्यों तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाती है जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों के अपेक्षा अधिक ज्ञानी है जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है और जिस मनुष्य पर से यह आवरण पूरी तौर से चली चला जाता है वह सर्वज्ञ व्यक्ति कहलाता है अतीत में कितने ही सर्वज्ञ हो चुके हैं और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से विद्यमान हैं तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य व्यक्ति जन्म लेंगे जैसे एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है वैसे ही मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है उद्दीपन घर्षण की क्रिया द्वारा उसे प्रकट कर देती है तुम में से हर एक ने मोती अवश्य देखी होगी और तुम में से कुछ को यह भी ज्ञात होगा कि मोती कैसे बनती है सीपी के भीतर धूल या बालू की कणिका का उसे उत्तेजित करती है और सीपी की देह इस उत्तेजना की प्रतिक्रिया करते हुए उस छोटी सी बालू की कणिका को अपने देह से निकले हुए रस से ढकती रहती है वही कड़िका एक निर्दिष्ट आकार प्राप्त करके मोती में पंडित हो जाती है जैसे मोती का निर्माण होता है वैसे ही हम पूरे संसार को रूपायित करते हैं बाह्य संसार से हम आघात भर पाते हैं यहाँ तक कि उस आघात के प्रति चैतन्य होने में भी हमें अपने भीतर से ही प्रतिक्रिया करनी पड़ती है और जब हम प्रतिक्रियाशील होते हैं तब वास्तव में हम अपने मन के अंश विशेष को ही उस आघात के प्रति प्रक्षेपित करते हैं और जब हमें उसकी जानकारी होती है तब वह और कुछ नहीं उस आघात से आकार प्राप्त हमारा अपना मन ही है सभी ज्ञान तथा सभी शक्ति भीतर है बाहर नहीं जिसे हम प्रकृति कहते हैं वह प्रतिबिंबक दर्पण है बस प्रकृति का इतना ही प्रयोजन है और सारा ज्ञान प्रकृति के इस दर्पण पर आंतरिक परावर्तन या प्रतिबिंब मात्र है जिन्हें हम शक्ति प्रकृति के रहस्य और बल कहते हैं सब भीतर ही विद्यमान है और बाह्य जगत में परिवर्तन की श्रृंखला मात्र है प्रकृति में कोई ज्ञान नहीं मानव की आत्मा से ही सारा ज्ञान प्रकट होता है मनुष्य अपने भीतर चिरकाल से विद्यमान ज्ञान को व्यक्त करता है उसका आविष्कार करता है मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि सभी लोग दुर्बलता की शिक्षा देते रहे हैं जन्म से ही सुनता आया हूँ कि मैं दुर्बल हूं, अब मुझे अपने भीतर निहित शक्ति का ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो गया है परंतु विश्लेषण और विचार द्वारा अपनी शक्ति का ज्ञान होता है और फिर मैं उसे प्राप्त कर लेता हूं। इस संसार में जितना भी ज्ञान है वह कहां से आया वह ज्ञान हमारे भीतर ही है क्या बाहर कोई ज्ञान है नहीं ज्ञान कभी जड़ में नहीं था वह सदा मनुष्य के भीतर ही था किसी ने कभी भी ज्ञान की सृष्टि नहीं की मनुष्य उसके भीतर से उसे उसको भीतर से बाहर लाता है वह वही वर्तमान है यह जो एक कोश तक फैला विशाल वटवृक्ष है वह सरसों के बीज के अष्टमांस के समान उस छोटे से बीज में ही था उसी बीज में ऊर्जा की वह विपुल राशि सन्निहित थी हम जानते हैं कि एक जीवाणु कोष के भीतर अभ्यक्त रूप में विराट बुद्धि विद्यमान है और फिर अनंत शक्ति उसमें क्यों न रह, रह सकेगी हम जानते हैं यह सत्य है हम लोगों के भीतर शक्ति पहले से ही निहित थी अव्यक्त भाव से पर थी अवश्य इसी प्रकार मनुष्य को उसका ज्ञान हो या न हो उसकी आत्मा के भीतर अनंत शक्ति भरी पड़ी है उसे बस जान लेने की ही आवश्यकता है प्रत्येक विषय की व्याख्या आखिर तुम्हारे भीतर ही तो है वस्तुतः कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं सिखाता हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा बाहर के शिक्षक तो केवल उद्दीपक मात्र है जो हमारे अंतस्थ शिक्षक को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं तब बहुत सी बातें हमारी स्वयं की विचार शक्ति से स्पष्ट हो जाती है और उनका अनुभव हम अपनी ही आत्मा में करने लगते हैं और यह अनुभूति ही हमारी प्रबल इच्छा शक्ति में परिणत हो जाती है पहले वह भावना होती है और तब इच्छा